श्रावण मास महत्व एक निवेदन मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी पापों के छीण होने पर भगवान की कृपा कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है मनुष्य योनि को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां जहां केवल भोग योनियां ही है वहीं मनुष्यों ने एकमात्र कर्मयोनी भी है ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ गंवा दे अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो यह विडम्बना ही होगी इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे विधिविधानों का वर्णन है जिससे मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके पुराणों में विभिन्न तिथियों पर्वों मासों आदि में करणीय अनेकानेक कृतियों का सविध प्रेरक वर्णन प्राप्त होता है जिनका श्रद्धापूर्वक पालन करके मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकता है निष्काम भाव से तो व्यक्ति कभी भी भगवान की पूजा जप तप ध्यान आदि कर सकता है परंतु सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप तप दान अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है यह निश्चित है पुराणों में प्राय सभी मासों का महत्व मिलता है परंतु वैशाख श्रावण कार्तिक मार्ग माघ तथा पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म दृष्टिगोचर होता है इन मासों की विशेष चर्चा तथा दान जप तप अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन ही नहीं प्राप्त होता अपितु तो उसका यथाशक्ति पालन करने वाले बहुत से लोग आज भी समाज में विद्यमान हैं मासों में श्रावण मास विशेष है भगवान ने स्वयं कहा है द्वादस्वी मासेशु श्रवणो मेति वल्लभ श्रवणारह जन्महात्म तेनासु श्रवणो मत श्रवण श्रवणक्षण स्मृत सिद्धिश्रावण्यत स्क महापुराण श्रवण महात्मा अर्थात बारहों मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है इसका महात्म सुनने योग्य है अतः इसे श्रवण कहा जाता है इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है श्रावण मास चतुर्मास के अंतर्गत होने के कारण उस समय वातावरण विशेष धर्ममय रहता है जगह जगह प्रवासी सन्यासी गणों तथा तो विद्वान कथावाचकों तो द्वारा भगवान की चरित कथाओं का गुणानुवाद एवं पुराणादि ग्रंथों का वाचन होता रहता है श्रावण मास भर शिव मंदिरों में श्रद्धालु जनों की विशेष भीड़ होती है प्रत्येक सोमवार को अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जलाभिषेक भी करते हैं जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ वैद्यनाथ महाकालेश्वर आदि द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते कांवरियों के समूह धार्मिक मेलों के आयोजन भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक होता है महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि अंगिरा का वचन है नियतो मासम एक भक्त न क्षिपेद यषेक युजते व्याति वर्धन अर्थात जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुम्बनों की वृद्धि करता है स्कंद महापुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है किम बहुते नषे श्रावणे भी तम तो कर्ता करता मम प्रियतरो भवेत स्कंद महापुराण श्रावण महात्म स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म प्राप्त होता है इसमें तीस अध्याय है जिसमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपांगो वर्णन मिलता है आशा है मुख्य धार्मिक जन इससे यथास्भव लाभ प्राप्त करेंगे